ऋग्वेदीय आयत्रे उपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम खंड के मंत्र, द्वितीय मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं भगवान भाष्यकार जो पूर्व मंत्र ने बताया हुआ एक मेवादीय ब्रह्म में जगत कारणत्व है और जगत एक मेवादितीय ब्रह्म का कार्य है तो कार्य के विषय में प्रसिद्ध तीन पक्ष हैं आस्तिक और कुछ नास्तिक पक्ष हैं एक पक्ष है आरंभवाद दूसरा पक्ष है परिणामवाद तीसरा पक्ष है विवर्तवाद इनमें से यह श्रुति किसका समर्थन कर रही है आरंभवाद की समर्थिका है यह श्रुति अथवा परिणाम का विवर्त का आरंभवाद में जो करता होगा कार्य का उससे अलग उपादान होता है घट का आरंभक है कर्ता है कुलाल तो वही उपादान नहीं है उससे भिन्न मृति का उपादान है और उस अपने से भिन्न मृति का रूप उपादान का ग्रहण करके कुलाल घट निष्पत्ति अनुकूल व्यापार करता है इसलिए का के कार्य रूप परिणामात्मक कार्य रूप घट का करता कहलाता है और मृतिका का परिणाम घट इसलिए है कि मृतिका सवयव है तो परिणामी उपादान कारण सवयव ही होगा और अर्वेदांत मत में तो यानी आरंभवाद तथा परिणामवाद इन दोनों में इसलिए वह यह बनता है कि आरंभवाद में भी परिणाम उप, आ, अलग होता है समुवाही कारण उसे परिणामी उपादान कारण कहो या समुवाई कारण क्योंकि वो तो परिणाम नहीं मानते आरंभ मानते हैं इसलिए समुवायिक कारण वह कर्ता से भिन्न है और परिणामवाद में परिणामी उपादान कारण भी अलग है और कर्ता अलग है तो विवर्तवाद में तो होता है कि परिणाम क्या नाम वो उपादान कारण तथा कर्ता एक ही कहलाएगा क्योंकि अद्वैत है उत्पत्ति से पहले सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित आत्मा ही है ना तो भी जाती है दूसरी कोई वस्तु ना होने से यदि वह एक मेवा द्वितीय आत्मा सृष्टा है तो उससे अलग उपादान होना चाहिए था वह उपादान ना होने से आत्मा कर्ता नहीं बन पाएगा सृष्टा नहीं बन पाएगा ये जो शंका की गई थी उसका उदाहरण सलील फेनादी के द्वारा दे करके सलील फेनादी दृष्टांत से इस शंका का समाधान कर दिया तो जैसे सलील फेन का उपादान कारण है और वही फेन रूप से ये हो रहा है कोई लौकिक कर्ता तो पानी से फेन बनाने वाला प्रतीत नहीं होता है तो जैसे सलील स्वयं ही फेन के रूप में परिणत होता है और फेन के रूप में परिणत होने से पहले केवल सलील मात्र रूप है फेनादि ऐसे जगत का कारण जो अव्याकृत है वह परमात्मा में अध्यारोपित होने से परमात्मा से अनन्या होगा परमात्मा रूप ही होगा जैसे फेन परमात्मा ही है और जब जगत अभिव्यक्त तो होता है तो सलील से जैसे फेन उत्पन्न हुआ तो फिर उसका स्लिल ये भी नाम रहता है और फेना ये नाम भी रहता है ऐसे अभिव्यक्त नाम रूपात्मक जगत का अपना अपना घटारी नाम भी रहेगा रूप भी रहेगा और आत्मयक शब्द वाच्य भी बनेगा वेदांत में जिस समय नाम रूप से अभिव्यक्त जगत हुआ है उस समय भी आत्मा से पृथक न होने से आत्मा में ही अध्यारोपित होने से इस प्रकार ये जगत का उपादान कारण कल्पित अनभिव्यक्त भावापन्न नाम रूप हो जाएगा ये विवर्तवाद बन जाएगा और सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान जो परमेश्वर है वह जगत का निर्माता बनेगा इसलिए वेदांत मत में यानी विवर्तवाद में सबकी उप निर्दोषता आएगी विवर्तवाद निर्दोष सिद्ध हो जाएगा विवर्तवाद में जो दोष बताया जा रहा था उपा, परिणामी उपादान कारण नहीं है करके परिणामी उपादान कारण है लेकिन अध्यस्त है आत्मा में इसलिए उसे आत्मा से अलग नहीं माना जाता और उपहित अंश को लेकर के वह अपने में अध्यारोपित तो उपादा, उपादान परिणामी उपादान कारण का बन जाएगा अधिष्ठान अधिष्ठान का ही दूसरा नाम होता है अधिक क्या नाम विवर्त उपादान कारण अधिष्ठान कहो या विवर्त उपादान करो उपादान कारण कहो एक ही बात है एक समाधान एक किया अथवा यथा विज्ञानवान मायावी इत्यादि से एक अन्य दृष्टांत देकर भाष्कर भगवान विवर्तवाद में जो पूर्व पक्ष के द्वारा दोष दिखाया जा रहा है वह दोष नहीं है करके कह रहे हैं नई सदोष ये जो प्रतिज्ञा है ना इस प्रतिज्ञा का निश्चाय हेतु सलील फेन स्थानीय इत्यादि से यहां से लेकर के इति अविरुद्धम यहां तक बताया वो एक प्रकार बताया दोष निराकरण का अथवा इत्यादि से दूसरा एक प्रकार बताते हैं दूसरा प्रकार बताते समय यह कहा गया कि यथा विज्ञानमान मायावी अथवा इत्यादि से शुरू करके निरुपादान आत्मा आत्मातर आकाशेन ग निर्मिमित ये दृष्टांत था इस दृष्टांत में मायावी जो है तत्स्थानीय हो जाएगा परमेश्वर और मायावी की जो माया है स्थानीय हो जाएगी परमेश्वर की माया मायावी में माया, विज्ञानवान मायावी में माया शब्द से लेना लौकिक माया लौकिक माया का दूसरा नाम है जादू और लौकिक मायावी का दूसरा नाम है जादूगर तो जादूगर जैसे जादू से और वो जादूगर है कैसा विज्ञानवान है ये जो विज्ञानवान विशेषण है मायाविका और एक दूसरा विशेषण है निरुपादान दो विशेषण है मायाविके यानी जादूगर के दृष्टांत में इसमें विज्ञानवान ये जो विशेषण है इसका अर्थ करते हैं टीकाकार विज्ञानवान इति इस प्रतीक के बाद में टीका बाकी है ना तो विज्ञानवान इति प्रतीक लेकर के कहा जा रहा है कि आकाशे न ग्छत इति स्रक्षा ज्ञानवानर्थ ये विज्ञानवान शब्द का अर्थ निकला ज्ञानवान कैसे ज्ञानवान तो यहां सृष्टि का उदाहरण दिया जा रहा है ना इसलिए सृजमान जो वस्तु होगी तद विषयक ज्ञान लेना तो सृज वस्तु है सृजमान वस्तु मानी जाएगी ओ जादूगर स्वयं अपने आप को ही दूसरे रूप में प्रकट कर रहा है ना इसलिए ज्ञान का विषय जादूगर ही रहेगा कि मैं ही आत्मान्तर के रूप में प्रगट हो जाऊं सुरक्षा अपने आप को निष्पन्न करूंगा का मतलब प्रकट हो जाऊंगा ये जो ज्ञान है कि आ, और किस रूप से अपने आप को प्रकट करोगे तो आकाशे न ग्छन तम युवा तो आकाश मार्ग से जाता हुआ सा शब्द को जोड़ करके वो अपने से भिन्न अपने को अलग से निर्माण नहीं करता खाली दिखता है अभिव्यक्ति मात्र होती है उसकी प्रतीति मात्र होती और प्रतीति मात्र ही उत्पत्ति हैं है वेदांत में इसलिए भी वर्तवाद है तो आकाशे न ग्छन इव यानी आकाश से जाता हुआ सा जो आत्मातर है यानी एक मैं तो स्थित हूं और मेरे से भिन्न मेरा ही रूपांतर जो आकाश मार्ग से देवताओं की मदद के लिए जाता हुआ सा है उसे स्रक्ष का मतलब उत्पन्न करूंगा इति यानी इत्याकारक ज्ञानवान इस विषयक ज्ञान वाला ये विज्ञानवान शब्द का अर्थ निकलेगा ऐसे विज्ञानवान मायावी कहे ये विशेषण क्यों देना पड़ा विशेष जा रहा है आगे कि इदंज विशेषण से सृष्टि सूर्तिरजतादो बीवर्ते अदर्शना इति शंका तदुभयराशा और तीराश माया निर्मिते विवर्ते तदय इति तो ये जो है कहते इदमच विशेषणम यानी मायाविका विज्ञानवान ये जो विशेषण दिया गया है मूल भाष्य में उसे इदं च विशेषण शब्द से लेना वह इस, इस उद्देश्य दिया गया है कि यदि पूर्व पक्षी ऐसा कहते हैं कि ईक्षण से सृष्टित्व से रजतादो विवर्ते अदर्शनात तो सुक्ति रजतादि रूप जो विवर्त कार्य है उनमें ईक्षण और सृष्टित्व इन दोनों को भी नहीं देखा जा रहा है इन दोनों का भी अभाव है विवर्ते अदर्शनात अदर्शनात कौन तो ई क्षण से अधर्शनाथ और सृष्टित्व से चर्शनात् तो सुप्ति रजतादि में जो ये विवर्त हैं, सुक्ति रजत आदि इनमें ईक्षण भी नहीं देखा जा रहा है और सृष्टित्व भी नहीं देखा जा रहा है इसलिए इन दोनों का अभाव विवर्त में होने से और कार्य से तत्ल्यवे न यहां कार्य शब्द से लेना परमेश्वर का कार्य रूप जो जगत इसे भी तो सुक्ति रजतादि के समान ही विवर्त माना जाएगा तो विवर्त होने से मानना चाहिए कि जैसे सुक्ति रजतादि में ईक्षण और सृष्टित्व नहीं है ऐसे जगत में भी ईक्षण और सृष्टित्व का अभाव है ये मानने की आपत्ति आएगी तो अदर्शना कार्य से तत्ल्य तद तदुभय न स तो तत्ल्य का अर्थ है सुक्तिरजतादि तुल्य तो सुक्तिरजतादि की तुल्यता आकाशादि जगत में होने से क्या होगा तद उभयम यानी ईक्षण तथा सृष्टित्व इन दोनों का अभाव मानना चाहिए तदुभयम नोनों का मतलब दोनों का अभाव होगा ये जो शंका होगी इस आशंका का निराकरण करने के लिए विज्ञानवान ये विशेषण मायाविका इसी अभिप्राय से दिया गया है कि ये शंका कोई करेगा तो उसका निराकरण इस विशेषण से होगा तन निराक और कई विशेषण से विज्ञानवान इस विशेषण से ईक्षण तथा सृष्टित्व का निराकरण कैसे हुआ तो कैसे इस प्रकार कि तन निराश माया निर्मित विवर्ते तद उभय दर्शना तो, तो माया से निर्मित जो विवर्त है कौन आत्मातर आकाश मार्ग से गमन करता हुआ जादूअर का रूपांतर इसे कहा जाएगा माया निर्मित विवर्त और उसमें तद उभय का मतलब ईक्षण भी दिख रहा है सृष्टित्व भी दिख रहा है तो इसलिए ये शंका नहीं की जा सकती कि सूक्ति रजत आदि में यक्षण का अभाव होने से जगत में भी ईक्षण आदि का अभाव होना चाहिए परमात्मा से सृष्ट जो कर्ता भोक्ता रूप जीव है वो भी तो परमात्मा का विवर्त है ना जीव भी जैसे भोग्य विवर्त वर्त है भोक्ता भी विवर्त है और उसमें सृष्टित्व एवं ईक्षण का अभाव मानने की आपत्ति आएगी वह शंका दूर हो जाती है इस मायावी दृष्टांत में मायावी का विज्ञानवान ये विशेषण देने से ये विज्ञानवान विशेषण के विषय विशे में जो कहना था कह दिया मायावी के एक दो विशेषण है ना पर तो विज्ञानवान विशेषण का अर्थ हो गया अब दूसरा है निरुपादान उसके विषय में कहते हैं कि निरुपादान है मायावी का मतलब स्व स्व्यतिरिक्त उपादान रहित इत्यर्थ टीका में तो अपने से अतिरिक्त उपादान कारण से रहित है स्वयं ही उपादान है और स्वयं ही कर्ता भी है यानी भी है तो मायावी जैसे लौकिक मायावी लौकिक माया से निर्मित जो रूपांतर हैं उसके प्रति कर्ता रूप निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी वही है अलग से उपादान कारण नहीं है तो अभी निमित्त उपादान कारण में ये दृष्टांत बनेगा ये है स्वप्न सृष्टा के द्वारा सृष्ट स्वप्न जगत तो स्वप्न का सृष्टा भी उपादान ये निमित्त बने क्या दृष्टांत बनेगा कि वही कर्ता भी है वही उपादान भी है ऐसे दृष्टांत में ब्रह्म ही माया उपाधिक ब्रह्म ही जगत का कर्ता भी है और जगत का उपादान भी है तो निरुपादान यानी स्वातिरिक्त उपादान रहित और ये रहित्रष्टान के दो विशेषण के विषय विशे में कुछ टीकाकार को कथन करना था वो कर दिया अब दार्टान्त में देवह के दो विशेषण है एक सर्वज्ञ और दूसरा सर्व शक्ति और तीसरा महामाया ये देव के तीन विशेषण है न दर्शांत में देव कैसा है तो सर्वज्ञ है और सर्वशक्ति है और महामाया है तो इसमें महामाया ये जो विशेषण दिया गया है इसके विषय में इसके अवतरण में टीकाकार लिखते हैं कि सर्वशक्तित्व हेतु आह इति देव सर्वशक्ति क्यों है कहते इसलिए कि वह महामाया है लौकिक मायावी में तो एक सीमित शक्ति है और परमेश्वर में सर्वशक्ति है तो परमेश्वर के सर्वशक्तित्व में हेतु है हेतुगर्भ विशेषण परमेश्वर का महामाया तो महामायत्व है उसमें यानी महामाया परमेश्वर की उपाधि है और दार्ष्टान्त में भी आया कि आत्मानम एव आत्मान्तरत्वेन जगद रूपे न तो इसमें आत्मान्तरत्वेन एक पद आया उसका अर्थ करते हैं टीकाकार कि आत्म भिन्न इत्यर्थ तो परमेश्वर अपने से भिन्न जैसा यहां पर भी ईव लगाना दृष्टांत में ईव है ना? उस उसव को आत्म भिन्न ईव यहां पर भी ले लेना नहीं तो आत्मा से भिन्न नहीं है वो अपने से आत्मा यानी स्वयं तो स्वयं से भिन्न नहीं किंतु भिन्न सा जो विवर्त होता है वह विवर्त उपादान कारण से भिन्न नहीं होता विवर्त यानी अध्यारोपित कार्य और विवर्त उपादान यानी अधिष्ठान तो अधिष्ठान अधिष्ठान से तो अधि� अध्यारोपित कार्य भिन्न नहीं होता है नवस्तुता। और इसलिए आत्मान आत्म भिन्न या आत्मातरत्वना का अर्थ कर दिया तो ऐसा लग रहा है कि वास्तविक ही भिन्न है इसलिए वहां पर भी ईव जोड़ना कि आत्मातरत्व नीव भिन्न सा अपने से भिन्न सा जो जगत रूप है उससे निर्मिते निर्मिमिते यानी भोक्ता भोग्यात्मक जगत का निर्माण महामाया सर्वज्ञ सर्वशक्ति देव करता है निर्मिमिते का कर्ता बनेगा देव और देव शब्द का अर्थ है अखंड करस आत्मा वह सर्वज्ञ सर्वशक्ति है का मतलब मा, माया उपाधि का है सर्वज्ञता तो उसका स्वभाव है सुरुभूत विशेषण है और सर्वशक्ति ये औपाधिक है तो जगत निर्मिमित इति तरम यहां पर युक्त पद जो प्रयोग किया उसका अर्थ करते हैं टीकाकार युक्त का अर्थ होता है उचित और उससे तरप प्रत्यय करेंगे तो दो में से एक के उत्कर्ष के लिए तरप प्रत्यय होता जो शुरू में एक पक्ष बताया अथवा के पहले वह भी युक्त था और ये अथवा इत्यादि से जो पक्षांतर बताया गया शंका का समाधान करने वाला वेदांत मत में निर्दोषता बताने वाला यह पक्ष युक्त तरह है वह युक्त है यह युक्त तरह है ये कहा जा रहा है हां हाँ, पूर्व इसमें ईक्षण के तथा सृष्टित्व के अभाव की शंका हो सकती थी सुक्ति रजतादि दृष्टांत से पहले वाले पक्ष में इसलिए वो युक्त माना गया और ये युक्ततर है तो इसमें उस शंका की भी गुंजाइश नहीं है क्योंकि विज्ञानमान है आगे हैं ये जो माया से देव शब्दी तो अखंडी करस आत्मा अपने आत्मातर रूप से जगत को बनाता है यानी भोक्ता तथा भोग्य रूप से जगत को बनाता है इसका ज्ञापक कोई श्रुति प्रमाण तो प्रमाण बता रहे कहीं एक श्रुति वाक्य इन टीका में ही टीकाकार कि इंद्रो माया भी इयते वाचा विकारो अग्नित्वम इत्यादि मयया हन्यदिवती तो ये परमेश्वर के माया से भोक्त्री भोक्त्री भोग्यात्मक जगत रूप को धारण करना इन अनेकों श्रुतियों से सिद्ध है श्रुति सम्मत है इसलिए ये युक्त तर है श्रुति मूलक होने से ये यहां पर बताया गया तो श्रुतियां हैं एक तो इंद्रो माया भी पूर्व रूप मीय इंद्र शब्द अखंडी करस परमात्मा के लिए है तो इंद्र यानि अखंडी करस परमात्मा अपनी माया सेक्तियों से पुरुरूप रूप यानी अनेक रूप धारण करता है अनेक रूप बन जाता है और दूसरी श्रुति है माया हन्यदीव भवती जो माया से अन्यत हो जाता है का अर्थ है वस्तुतः तो अन्यत नहीं होता एक रस रहता हुआ भी अनेक सा प्रतीत होता है इसलिए कहा अन्यत अन्यदीव भवती अन्य जैसा हो जाता है अन्य होता नहीं है और दूसरी श्रुति बताई जा रही है बहुश्याम प्रजा ये मई ही अनेक रूप से प्रकट हो जाऊं ये परमेश्वर का संकल्प है ये क्षण है और वाचारंभनम विकार जो विकार है वो वाचारंभन यानी मिथ्या है और अपाघात अग्ने अग्नित्वम तो स्थूल अग्नि के अग्नित्व की रक्षा तभी तक है जब स्थूल अग्नि के उपादान कारण भूत जो सूक्ष्म अग्नि सूक्ष्म त्रि तीन भूत हैं जिनको क्रमतः रोहित शुक्ल कृष्ण इन शब्दों से कहा जाता है रोहित शब्द से कहा जाता है तेज को शुक्ल शब्द से कहा जाता है जल को अतिवृत जल सूक्ष्म जल और अत पृथ्वी कृष्ण शब्द से कही जाती है तो रोहित शुक्ल कृष्ण तो जो अतृत भूतत्रय हैं ये उपलक्षण है बाकी दो भूतों का भी तो इन तीनों का त्रिवृतकरण होने पर स्थल भूत बनते हैं तो स्थूल अग्नि बना स्थूल अग्नि में 50 प्रतिशत है आपका तेज रोहित रूप और शुक्ल रूप है 25 प्रतिशत कृष्ण रूप है 25 प्रतिशत बाकी दो भूतों का 25-25 प्रतिशत अंश है तो मिलकर के बन गया स्थूल अग्नि और इस स्थूल अग्नि का अग्नित्व तो, यानि यह अग्नि है यह नाम तथा अग्नि का जो रूप है औष्ण्य एवं प्रकाश यह तभी तक रहता है जब तक स्थूल अग्नि मैं उसके उपादान कारण का अन्वय रहता है और जब विवेक से स्थूल अग्निगत 50 प्रतिशत शेर जो सूक्ष्म अग्नि का है तेज का है वो अपना निकाल ले और 25 पच्चीस 25 प्रतिशत शेर इन शुक्ल तथा कृष्ण रूपों का है वो निकाल ले तो स्थूल अग्नि नाम का जो है जीरो हो जाएगा बैलेंस इसका उसे कहा गया आपाघात अग्नेह अग्नित्वम तो स्थूल अग्नि का अग्नित्व चला गया न तो उसे अग्नि कहा जा सकता है और न तो उसका औष्ण्य तथा प्रकाशात्मक रूप रह सकता है तो फिर बचता क्या है त्रीणी रूपानी इतव सत्यम जो कारण है सूक्ष्म तीन रूप तीन भूत वही सत्य है त्रीणी रूपानी तेव सत्यम ये श्रुति है अपाघात अग्ने अग्नित्वम ये भी क्या बता रही है कि कारण से कार्य अनन्य है जब तक कारण है तभी तक कार्य सत्सा प्रतीत होता है और कारण को कार्य में से निकाल लेते हैं विवेक से तो कार्य नाम की कोई वस्तु शेष नहीं रहती ऐसे करते करते मूल कारण तक जाएंगे अतिवृत कृत जो तेज है वो भी तो कार्य हैं, उससे यदि उसका उपादान कारणभूत विवर्त उपादान कारणभूत जो सत हैं, एक मेवा द्वितीय उसको विवेक से अलग करते हैं तो तेज नाम का कोई कार्य बचता नहीं वही प्रथम कार्य वहां पर बताया गया है तो वहां कहा जाएगा अपाघात तेजस तेजस और सदैव सत्यम सत ही सत्य है वो मूल परमात्मा, परमात्मा का रूप है बाकी सब विवर्थ हैं। तो यह कार्य को विवर्त यानी कल्पित बताने वाली जो श्रुति है अपागत, अग्नि अग्नित्म इत्यादि अनेकों श्रुतियों से सम्मत है यह विवर्तवाद इसलिए युक्ततर है युक्ति भी है और उसका समर्थन करने वाली श्रुति भी है तो श्रुति मूलक युक्तियों से युक्त यह विवर्तवाद होने से इसे युक्तर कहा जाएगा वंच सती यहां पर जो ये वंच सती ये है टीका तीक, में प्रतीक इसका अर्थ करते हैं टीकाकार इसे देखिए कि सत कार्य कारण रूपेण अवस्थान अंगीकारा निर्हेतुक कार्य उत्पद्यते इति यदृषावादीना इसका अन्वय करना षष्ट का पक्ष के साथ ये दृक्षावादी नाम पक्ष और उसका भी अन्वय होगा पक्ष का हे हाँ, पक्ष जो है मूल में कहा गया न प्रसज्जंते तो य दृक्षावादी का जो पक्ष है वह पक्ष का प्रसंग नहीं आएगा उस पक्ष का प्रसंग नहीं आएगा यदृक्षावादी के पक्ष का प्रसंग यहाँ पर नहीं आएगा वेदांत में ये टीका के इस वाक्य का अर्थ निकलेगा कि सतएव आत्मन कार्य कारण रूपेण अवस्थान अंगीकारात तो सत जो परमात्मा है वही कार्य रूप से तथा कारण रूप से अवस्थित है कार्य है स्थूल भूतादि। कारण है अवान्तर प्रकृति जो जिसको कहा जाता है सूक्ष्म भूत और ये सूक्ष्म भूत रूप से भी और भूत रूप से भी अवस्थित कौन है परमात्मा ही और सूक्ष्म भूतों का भी कार्य कारण रूप जो अविद्या है वो अविद्या भी तो परमात्मा में ही कल्पित है न माया इसलिए परमात्मा ही माया के रूप में भी अवस्थित है तो कार्य कारण रूपण सत एव आत्मन अवस्थ अंगीकारा तो परमात्मा की ही निर्हतुक कार्य उत्पादते यदृचावादीना पक्षः न प्रसज्य न प्रसजते न प्रसज्जते ये कहा जाएगा कि उसका प्रसंग नहीं आएगा ये दृक्षावादी क्या कहते हैं तो ये दृक्षावादी का कथन है कि निर्हेतुकम एवं कार्यम उत्पद्य थे निर्हेतुक का मतलब स्वाभाविक कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति हो जाती है हेतु शब्द का अर्थ है कारण और निर उसका अभाव बता रहा है तो जिसका कोई हेतु नहीं है ऐसे कार्य को कहा जाएगा निर्हेतुक कार्य कारण रहित ही कार्य की उत्पत्ति होती है वो स्वभाव ही उत्पन्न हो रहा है इसे स्वभाववाद भी कहा जाता है ये दृक्षावाद का दूसरा नाम है स्वभाववाद और इस स्वभाववादी का जो पक्ष है इसकी प्राप्ति वेदांत मत में नहीं होगी क्यों वेदांत में तो सत ही कार्य रूप से तथा कारण रूप से विद्यमान है इसलिए सत को ही माना जाएगा कारण मूल कारण तो वेदांत मत में जगत का कारण नहीं है ऐसा नहीं वेदांत मत में जगत रूप कार्य निरहेतुक नहीं है इसलिए स्वभाववाद की प्राप्ति नहीं होगी दूसरा है असद कार्य उत्पद्यते नैयायिका पक्ष न प्रसजते ऐसा नुअ करना एवं सति का मतलब कार्य कारण रूप से परमात्मा का ही अवस्थान स्वीकार करने पर ये एवं सतिका अर्थ है अपनी अ, अ, अपनी जो अनादि शक्ति रूपा माया है उस माया से परमेश्वर ही जगत का कारण है ऐसा स्वीकार करने पर ये एवं ये सतिका अर्थ निकलेगा तो जो नयायिक पक्ष हैं क्या कि असत एवं कार्य उत्पद्य तार्किकों के मत में वैशेषिक तथा न्यायिकों के मत में द्वेणुकादी कार्य पहले से नहीं है उनका प्राग अभाव है कारण रूप परमाणु ही विद्यमान है और द्वेणुकादी कार्य रूप पदार्थों का तो अभाव ही है उपराग अभाव है तो पहले से नहीं है जो द्वेणुकादी वे उत्पन्न होते हैं उनका आरंभ होता है ये तार्किक मत है असत्कार्यवाद अपनी उत्पत्ति से पहले जो है नहीं उसकी उत्पत्ति ये नयायिक पक्ष है इसकी भी प्राप्ति वेदांत में नहीं होगी विवर्तवाद में ऐसा भी नहीं है क्योंकि विवर्तवाद में कारण रूप से कार्य का अस्तित्व पहले माना गया है ईदम आत्मिवासित ये कहा गया ना ईदम यानी ये जगत कार्य पहले भी था आग्रे यानी उत्पत्ति से पहले भी था इन कारण रूप से था अनिव्यक्त नाम रूप भावापन्न था और उभयम अपि असत ये शून्यवादी का पक्ष है कार्य भी असत है कारण भी असत है ये जो शून्यवादी का पक्ष है इसकी भी प्राप्ति का प्रसंग यहां पर नहीं आएगा उभय असतवाद स्वभाववादी का हुआ पहले भाष्य में मूल भाष्य में जो है न ये वंच के बाद में कार्य कारण उभय असद पक्षा, उभे वाद कार्यकारा न प्रसजते इसमें कार्य कारण उभय वाद उभय उभय असद में पहले तक द्वंद्व समास कर लो कारणंच उभयंच इति कार्य कारण उभयानी अरे ये सब के सब हैं असत सब असत है का मतलब इनमें से ये पहले ये और तयो हो असत यानी इनमें से ये असत शब्द का असत वादाधि पक्ष इतने शब्द का द्वंद्व के अंतमान अंत में सूर्यमान होने से प्रत्येक के साथ अन्वय करिए तो पहले कार्य असतवादी फिर कारण असतवादी और उभय असतवादी और वादी के बाद में आदि शब्द है वो आदि शब्द दूसरे पक्षों का परामर्शक है तो कार्य असतवाद तो है नया एक कारण असतवादी है स्वभाववादी ये दृक्षावादी कहो या स्वभाववादी कहो और उभय असतवादी है शून्यवादी इन तीनों पक्षों का निराकरण कर दिया कि इनका इनकी प्राप्ति नहीं होगी आदि शब्द से ग्राह्य है सांख्यादि उनको बताया जा रहा है कि आदि आदिशब्दे न सदैव कार्य उत्पद्यतेना परिणाम पक्ष उत्त तो आदि आदिशब कौन से आदि आदिशब कहाँ पर आदि आदिशब हद आदि में वादी के बाद में जो आदि शब्द हैं उससे सदैव कार्य उत्पद्यते कार्य को सत मानने वाले जो सांख्य हैं परिणामवादी उनका परिणाम पक्ष भी वेदांत मत में प्राप्त नहीं होगा और अत्र पक्ष शब्दे न तत्पक्षोक्तोषा लक्ष्य तो अत्र याने कार्य कारण उभय असदवाद्यादि पक्ष्या यहां पर जो पक्ष शब्द का प्रयोग किया है उससे लक्षणा से इन पक्षों में कहे गए जो दोष हैं उन दोषों को लेना इसलिए असद वाद्यादि पक्ष का मतलब असद वाद्यादि पक्ष दोषाह असद वाद्यादि पक्ष में कहे गए दोष ये अर्थ निकलेगा इस कार्य कारण उभय असद पक्ष कार्यकार न प्रसज्यद्य ऐसा जोड़ना इसलिए लिखते हैं टीकाकारशबन तत्त उत्तोषा तत्र असद कारण पक्षे दध्यादि अर्थीना दुग्धान्वेषण न सत्त दोष तो असतकारण पक्ष है स्वभाववादी का पक्ष और उस स्वभाववाद के अनुसार यदि कार्य बिना कारण के ही होता है कोई कारण है ही नहीं तब तो मान लो किसी को दही चाहिए तो फिर दही जमाने के लिए दही का कोई कारण ही नहीं है तो गंगा जी बह रही है वहां से जल उठा ले और उसमें थोड़ा नींबू निचोड़ ले तो दही बन जाएगा नहीं बनता उसकी दही चाहने वाले की प्रवृत्ति दूध का उपादान करने के लिए ही होती है वो दूध का अन्वेषण करता है जहा दूध मिलेगा वहां से दूध लाता है जमाता है फिर दही मिलता है उसको तो ये दध्यादि कार्य को चाहने वाले व्यक्ति की दध्यादि कार्य का जो कारण है दुग्धादि उन कारणों के अन्वेषण का अभाव मानने का प्रसंग आएगा अन्वेषणम न सत ये दोष हैं स्वभाववाद में वह दोष वेदांत मत में प्राप्त नहीं होगा क्योंकि वेदांत मत में कार्य सकारण है कारण से युक्त है और असत कार्य पक्ष में यानी नैयिक पक्ष में न्यायिकों के यहां तो कार्य का प्राग अभाव है ना तो असत कार्य पक्ष का मतलब तार्किकों का पक्ष आरंभवाद उस आरंभवाद में तो असत सत्वापत्ति रपी उत्पत्ति प्रसंग दोषः तो तार्किक मत में ये दोष आते हैं दो एक तो असत में सत्तो को सत्व की प्राप्ति जो था नहीं उसमें फिर सत्ता आ गई सत्ता रहित में सत्ता मानने की आपत्ति अभाव को भाव रूप मानने की आपत्ति एक दोष और दूसरा दोष आपका सस विषानादि जो असत हैं, उनकी भी उत्पत्ति का प्रसंग आएगा यदि असत ही कार्य उत्पन्न हो रहा है तो फिर सस विषानादि भी असत है तो उन वो भी कभी उत्पन्न हो जाए खरगोश के सिंह भी कभी आ जाए, वंद्या का पुत्र भी हो जाए, ये प्रसंग आएगा आकाश में फूल भी लग जाए, ये दो दोष आते हैं तार्किक पक्ष में आरंभवाद में वह दोष भी विवर्धवाद में नहीं है और परिणामवाद है सांख्यों का उसमें आने वाले दोष बता रहे हैं परिणामवादे तूर्व एवं कारणे सत्वात् तो सत्कार्यवादी हैं कौन सांख्यादी परिणामवादी को सत्कार्यवादी कहा जाता है तो तस्य पूर्वम एवं कारणे सत्वात् अन्य से सतह कार्य सत्कार्य के कारण में पहले से ही विद्यमान होने से सत्कार्य जो है पहले से ही अपने कारण में विद्यमान होने से कुलादि कारक व्यापार वही अर्थ्यम तो मिट्टी में घड़ा पहले से ही है यदि तो फिर कुलादि को चक्र और दंड, चक दंड से चक्र का घुमाना मिट्टी को घड़े का आकार देना आदि रूप जो कारक व्यापार है चक्र का भ्रमण आदि ये सब कारक व्यापार कहलाता है इस कारक व्यापार में व्यर्थता की आपत्ति आएगी ये हो जाएगा यदि कारण में कार्य पहले से ही विद्यमान है तो ये परिणामवाद में दोष आता है वह अर्थ्यम पूर्व असत्व यदि कार्य को पहले नहीं मानते हैं तो क्या होगा तो पूर्वम असत्व कारण से वस्तांतरापत्ति लक्षण अनुपपत्ति तो पहले से विद्यमान नहीं मानते हैं विद्यमान मानेंगे तो कुललादि व्यापार में वही अर्थ है कारण में पहले से विद्यमान नहीं मानेंगे कार्य को तो परिणामवाद का ही उच्छेद हो जाएगा क्योंकि परिणामवाद का अर्थ है कारण का अवस्थान्तर रूप से अवस्थान अवस्थान्तर प्राप्ति ये परिणाम होता है जैसे शरीर में परिणाम हो रहा है का तो शिशु से बालक बन रहा है बालक से युवा हो रहा है युवा से वृद्ध हो रहा है ये परिणाम है अवस्थाएं बदल रही है ऐसे कारण अवस्था से कार्य का नाम है परिणाम इस परिणामादि, आदि ये परिणाम का अभाव मानने की आपत्ति आएगी तो अवस्थांतर, आपत्ति लक्षण परिणामत्व अनुपपत्ति दोष आता है परिणाम में और उत्पत्ति अनंतरम असत्वे ततो व्यवहारा सिद्धि और अपरोक्षत्व अपरोक्ष इति दोष तो उत्पत्ति के बाद भी कार्य को असत मानेंगे यदि वो असतवादी के मत में दोष दे रहे हैं तो उत्पत्ति अनंतरम असत्वे उत्पत्ति के बाद में कार्य को असत मानेंगे तो ततो व्यवहारा सिद्धि व्यवहार की सिद्धि नहीं होगी उत्पत्ति से पहले तो सत है उत्पत्ति के बाद असत हो जाता है तो फिर घट में जल धारणादि रूप से व्यवहार होता है ना वो नहीं होगा व्यवहार की असिद्धि नामक दोष आएगा आ, और तो तो असत है, तो असत है कार्य की अप्रोक्ष अस, अस, जो असत पदार्थ होता है उसका प्रत्यक्ष नहीं होता आकाश पुष्प प्रत्यक्ष नहीं होता सस विषान प्रत्यक्ष नहीं होते अपरोक्ष नहीं होते है ऐसे असत कार्य में जगत में उत्पत्ति के बाद में असत्व स्वीकार करेंगे तो क्या होगा अपरोक्षत्व के अभाव की आपत्ति आएगी ये दोष आते हैं इन दोषों से रहित ये पक्ष है कौन सा आपका विवर्तवाद ये आगे कहते हैं कि उभय असत्व स उभय पक्षोक्त दोषाह और दोनों को भी असत मानते हैं शून्यवाद मानते हैं तो दोनों पक्ष में कहे गए दोष आ जाते हैं और ते विवर्तवादे न प्रसत जनते इत्यर्थ इन सब पक्षों में आने वाले दोष विवर्तवाद में नहीं आते हैं ये ये वंच इत्यादि वाक्य का अर्थ निकलेगा ये वंच का एक प्रकार अंतर से भी अवतरण टीका में टीकाकार ने लिखा है उसे यदवा अस्मा भी इत्यादि से बताया जा रहा है इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल